And uh, I. Uh, uh. वस्तु सुभान यहां हरिहरता मा आप मेरे पूर्ण एक अपने वैदिक धर्म की संसार में जितने मत मदत हैं उस सब ज्ञान को बनाया हुआ जैसे एक विद्यार्थी स्कूल में पढ़ता है और तरह तरह के ज्ञान अपनी दुक्री में भर लेता है तो उसका ज्ञान विस्तृत होता है बना अमेरिका का कानून पढ़ेंगे और तो दूसरा वहां के प्रधानमंत्री का नाम आप जानते ही नहीं तो राष्ट्रपति तो देश देश का ज्ञान इतिहास का समय समय का ज्ञान जाति जाति का ज्ञान ये विद्यार्थी के दिमाग में भरा जाता है और वो उसको प्राप्त करता है और जैसे सृष्टि बनाता है वैसे ज्ञान बना देता है देखिए दूसरे मत मजहबों में बात है ईश्वर जैसे सृष्टि बनाता है वैसे ज्ञान भी बनाता है ये ईसाई मुसलमान सब बात है दर्शन शास्त्र में किसी का लिहाज में किया जाता है ईश्वर सृष्टि बनाता है ज्ञान भी बनाता है ये ईसाई और इस्लाम मुस्लिम ऐसा मानते हैं हमारे न्याय जैसे भी मानते हैं कि ज्ञान एक गुण है और गुणी आत्मा है गुणी तो का गुण कभी प्रकट होता है कभी प्रकट नहीं होता है आ, तो आत्मा दो तरह का एक परमात्मा एक जीवात्मा और उसका ज्ञान जो है वो गुण के रूप में उसके अंदर लगा रहता है असल में वो चेतन कहते ही उसको है जिसका गुण ज्ञान है। अब देखो तो आप इसके चार बार लोग मानते हैं पहले जड़ता है फिर ज्ञान पैदा हो जाए जब चार कुछ देखने मिलते हैं तो ज्ञान पैदा होता का है कांख्य और योग मानते हैं कि प्रकृति का प्रथम परिणाम होती है महत्वपूर्ण और उससे ज्ञान पैदा होता है उसी से दुनिया का सारा ज्ञान पूर्व मानकर मानते हैं ज्ञान भी है सृष्टि भी है ये जैसे आप कभी खुशी है कभी बंद होती है कभी खुशी है कभी बंद होती है आंख हाँ, ऐसे ज्ञान कभी चिलकता है कभी चुप हो जाता है सद्योग की तरफ दुगुण दुगुण भी वैदिक धर्म की जो ज्ञान के संबंध में विशेषता है वो ये है ज्ञान बनाया हुआ या बना हुआ नहीं होता शांत और जोध मानते हैं ज्ञान बन जाता है शारदात मानता है ज्ञान बन जाता है कौद्ध मानते हैं ज्ञान बन जाता है जैन मानते हैं ज्ञान छोटा बड़ा होता रहता है बस एक ई सिद्धांत देखो अद्भुत विलक्षण और विचारवानों के लिए बड़ा गंभीर और अनुभव रूप वो तो कहते हैं ज्ञान को न कोई बनाता है और न तो खुद बनता है ज्ञान पौरुषेय नहीं है पौरुषेय माने पुरुष का निर्माण पुरुष की रचना किसी भी पुरुष में चाहे वो जीवात्मा हो चाहे परमात्मा हो असली ज्ञान का निर्माता नहीं हो सकता। अब आपको तो ये बात दुनिया के किसी मत में मतलब में नहीं मिलेगा अब आप जरा ध्यान तो मान लो ज्ञान को किसी ने बनाया तो ज्ञान से बनाया कि अज्ञान से बनाया अगर मान लो ईश्वर ने बनाया तो ईश्वर के पास पहले ज्ञान था तो बनाया कि इस बिना ज्ञान के ही बनाया और ईश्वर के पास ज्ञान नहीं था तो डर होगा ना ईश्वर को तो जो लोग ये मानते हैं कि ईश्वर ने ज्ञान बना दिया या ईश्वर ज्ञान बन गया तो ज्ञान बनने के पहले या ज्ञान बनाने के पहले ईश्वर क्या था ज्ञान था कि नहीं था उस ज्ञान को पौरुषे या पुरुष की रचना नहीं मानते हैं अ ज्ञान मानते हैं ज्ञान पैदा हुई चीज नहीं है ज्ञान पैदा की हुई चीज नहीं है ज्ञान अपना स्वरूप है अपना आत्मा है बल्कि देश की रचना ज्ञान की नजर है पूरा प्रत्येन सदत है काल की रचना ज्ञान की नजर में और जो और बोलते हैं और ईश्वर की रचना ज्ञान की नजर में बिना काल के ईश्वर क्या होगा काल माने सबका परिवर्तन करता है काल में परिवर्तन होता है यदि ईश्वर सृष्टि का परिवर्तन कर सकता है तो काल उसके साथ जरूर होगा ईश्वर यदि सृष्टि को फैला सकता है और समेट सकता है तो का उसके साथ जरूर होगा मित्र कल एक बात बताए थे जगत का अभिन्न निमित्तों का कारण ईश्वर है ये हमारे वैदिक धर्म से सिवाय और किसी धर्म की मान्यता नहीं है और इसकी सूझ नहीं है इसकी नहीं है इसका अनुभव और ज्ञान न बनाया जाता है न बनता है ज्ञान किसी दूसरे मैकर से बचा नहीं जाता ज्ञान खुद बन नहीं जाता ज्ञान को बनाने वाला कोई नहीं होता और ज्ञान साक्षी होता है निर्विकार और परिणाम ज्ञान परिवर्तनशील नहीं है कोई दूसरा तत्व ज्ञान के रूप में बना नहीं है और ज्ञान बनाया नहीं गया है न ज्ञान का आरंभ है न ज्ञान का परिणाम है ये जो दुख भैया लोग हैं ना तो वो ज्ञान के इस स्वरूप तक सब समझेंगे जब आत्मा के रूप में ज्ञान का अनुभव करें यदि उनका ब्रह्म भी अलग होगा तो ज्ञान नहीं होगा ज्ञान होगा, होगा।, होगा उसका नाम भले ब्रह्म रख देखो भाई अपन आलोचना करने में तो डरते नहीं, क्योंकि ये कोई राजनीतिक पार्टी बंदी नहीं है जब अपन जैमिनी की आलोचना करते हैं कपिल की करते हैं पतंजलि भी करते हैं गौतम भी करते हैं कड़ा की करते हैं उनका मत इस कक्षा का है इसके ऊपर वाली कक्षा में नहीं जाता है तो बोले अरे उनका नाम मतलब उनका नाम मतलब उनका नाम तो ये सच्ची बात जो है वो डर घंटे नहीं बोले जाते एक विषय तो का ठीक ठीक है ज्ञान ही जगत का अभिन्न निमित्तों का आधार है माने ज्ञान ही करता है और ज्ञान ही दिया जाने वाला है और ज्ञान दोनों से निराला है ज्ञान न बनाया गया न ज्ञान बना न ज्ञान से पहले कुछ हो सकता है क्योंकि ज्ञान से पहले ज्ञान होगा यही मानना पड़ेगा नहीं तो ज्ञान से पहले ज्ञान ज्ञान से पहले ज्ञान ज्ञान से पहले ज्ञान ये जो गड़बड़ी हो जाती है ना आपको अपने कर्तव्य का निश्चय क्यों नहीं पता जब आप सिपाही बनेंगे पहले सिपाही भर्ती हो जाए आप पहले सिपाही सना धारण करेंगे सब आपके कर्तव्य का निश्चय हो सकेगा जो से निकाली साधे देश में मुख्य देशों की कानून अमेरिका में कुछ है और हिन्दुस्तान में कुछ है और एक कानून पक्का नहीं है कहीं सारी दुनिया में कोई एक कानून है हम नहीं मानेंगे हम लोग गायने से हाँ तो महाराज नाम नाम नोट हो गया पकड़ तो गया अरे भाई भारत में मोटर चलाते हो तो भारतीय कानून के अनुसार चलाओ है ना पहले भारतीयत्व की स्थापना होगी भारत की स्थापना होगी हो तो सिपाही थोड़ा में दोहराए पर उसने देखा ये कानून को चोट लगी भी तो महाराज ऑपरेशन करने लगा रहे तक तो कई ही हो गए तो काम देख करके पदवी देना ये लौकिक दृष्टिकोण है जो डाकरी तो करने लगे तो डॉक्टर ये गए कानूनी है पहले डॉक्टर बोले सब तो डाकरी करे ये कानूनी है बोला पहले आम भाव में ब्राह्मणस्व की स्थापना करो तब तो तुम्हारा ब्राह्मण धर्म है क्षत्रियव की तो स्थापना करो क्षत्रियता है धर्म कर्ता के अनुरूप होता है जैसा करता हो एक आदमी चौराहे पर गया ये इधर सादर की तरफ जाते हैं तो एक चौराहा है तो वहां एक ही जगह ऐसी बनी है जहां एक और इसी का है और एक और हिंदू का एक ही होगा एक और सिख है अब प्रश्न हुआ कि हम किसने जाए तो तो भाई अपने मन में सिख बना है तो सिख वाले में जाओ प्राप्त है हिंदू बना है तो हिंदू वाले में जाओ ईसाई बना है तो ईसाई वाले में जाओ पहले अहम भाव की स्थापना होती है फिर उसके लिए कर्तव्य का अच्छे होता है ये तो मंदिर मस्जिद चर्च तक छूट जाएंगे वेदांत मंदिर मस्जिद चर्च का विरोधी नहीं है तो वो ये जानता है कि अपने अपने संप्रदाय के संस्कार हैं परंतु मर्यादा को व्यवस्थित रखने के लिए अपने अपने संस्कार में दृढ़ता के साथ चलना चाहिए और सबके संस्कार का आदर करना चाहिए क्योंकि संस्कार तो सबके हैं आज सत्ता करो चलो अपने संस्कार के विरोधा और संस्कार भी वो जो शास्त्रीय है मनमाना नहीं अनुशासन है मनोमुखी नहीं है उसके अंतर्गत वेदांत और सर्णमत प्रतिष्ठापक है और चतुर् चातुर्वर्ण व्यवस्थापक है चातुर्वर्ण का विरोधी नहीं है वेदांत सहो दर्शन से किसी दर्शन का वेदांत विरोधी नहीं है ईसाई मुसलमान और सिख यहूदी बात की किसी का विरोधी नहीं है तो एक मैंने अभी राजनीतिक वाद विवाद पढ़ा तो जब मानवीय जी और महात्मा गांधी जी का मतभेद था और लाला लाजपत राय और महात्मा गांधी का मतभेद था गांधी जी का कहना था सभी तो आंदोलन को बढ़ाओगे तो हिंदू मुसलमानों का झगड़ा और बढ़े पुरानी का तो वो हिंदू को मुसलमान बनाना चाहेंगे तो मुसलमान को हिंदू बनाना चाहोगे जो जिस मजहब में है उस मजहब में रहे के अपने अपने मजहब के अंसास करेंगे बड़ा मजा है उसको करने जो पत्र व्यवहार है वाँ। सही, वाँ सही हो बैषा था अरे भाई तुम सही होते हो मंदिर में जाओ और बड़े प्रयोग से वैष्णव मंदिर में जाके गरबा क्यों करता है तुम वह हो तो वैष्णव मंदिर में जाओ सही मंदिर में जाके और शंकर जी का चिंता क्यों डालते है पहले पहले इदम भाव पीछे अहम भाव ये संसारी रीति और पहले अहम भाव और पीछे इदम भाव ये धार्मिक रीति धार्मिक रीति हे भगवान नहीं।, नहीं तो सबकी पट्टी तो अपने को मार सबकी पट्टी कहा कमजोरी है इस मजहब में कहा कमजोरी है वो भागवय हो बिना कमजोरी का कोई मजहब नहीं होता कथा हिमाच से कथित मानिए था सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षक से बारह स्कूल में भागव से बारह स्थ में पांच छह अध्याय सुखदेव जी के उपदेश हैं राजा परीक्षक से कोई भागवत का आखिर कथा इमां कथिता वही यथा कहानी क्यों पूरे तो विज्ञान वैराज्य दिवस ख्या इससे जो विज्ञान मिलता है इससे जो वैराज्य मिलता है उसको तो गण करो ये कहानी सच्ची है कि झूठी है इसका ऐतिहासिक अनुसंधान करने के लिए हट जाओ बात और न नदु का आर ये परमार्थ नहीं है ये बात वैभव है ये बाणी का वैभव है ये कर्मार्थ नहीं है अपने लिए जो धर्म है अपने लिए जो मार्ग है यदि मनुष्य उसको छोड़ देगा तो क्या दूसरे मार्ग में प्रतिष्ठित हो सकेगा दूसरे को भी छोड़ेगा हो जो अपने भाषा नहीं होगा, वो आप दूसरे की भाषा नहीं जो पत्नी अपने पति के प्रति वफादार नहीं है वो दूसरे से प्रेम करके उसके प्रति वफादार हो जाएगी बिल्कुल धूप ही करेगा स्वधर्म धर्म दूसरेगा अपने धर्म में करो दूसरे के धर्म में जाओगे वो भी नहीं पीछेगा जब अपना नहीं पिता तो दूसरा भी नहीं पिछेगा ज्ञान जो ज्ञान है उसको समझो वो गौर ज्ञान नहीं है एक ज्ञान होता है जो कागज को देखकर होता है ये कागज है एक ज्ञान होता है जो तो भाई हमारी यहां ठीक काम कर रही है क्योंकि ये अंधकार और प्रकाश से जिसको पहचानते हैं हमारी यहां देख है और एक वो पहचान है जिससे आप पहचानी जाती है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 तो हम जो चाह रहे हैं सोच ठीक है ये एक ज्ञान है सब में दूसरी चीजें मिली हुई है निश्चित ज्ञान ये तो वो तो तो ज्ञान है जिसमें है। उसमें लंबाई लौड़ाई तो तो भी नहीं मिलती उसमें क्रम भी नहीं मिलता एक से बाद बाप बेटा ये बाप बेटा ये तो दोनों इतिहास हैं तो काल में बनते हैं बोला बेटा तो भी बात जाता है ठीक है? कि आपकी जो लड़की है समझो कि अगर इस साक्षात के हिसाब से बच्चे देते जाए इसके साथ लड़की हुए और फिर उन बातों के साथ साथ लड़की हुए और फिर उन प्रशिक्षक के साथ साथ लड़की हुए तो सौ पीढ़ी में कितना हो जाएगा आपके तो बारे में करोड़ों हो जाएगा और करोड़ों आपकी लड़की लड़की नहीं है वो करोड़ों की मां है उसमें से करोड़ों निकलने वाले है आपका बेटा बेटा नहीं है वो करोड़ों का पाप है ज्ञान जो है खूब ज्ञान मुख ज्ञान उसमें लंबाई चौड़ाई नहीं है उसमें पाप बेटा रात दिल नहीं है उसमें दुख तक समझक नहीं है उसमें ब्रह्मा विष्णु है उसमें उसमें नित्य काम सचरा मेरा मत वो शुक्रगा वो शुक्र अब भूल बात यह है कि दुनिया के किसी मत मजहब में इस ज्ञान के स्वरूप का अनुसंधान किया है क्या दुनिया के किसी मत मजहब ने इस अत्ये में अग्रुत्र सहज करम स्वाभाविक ज्ञान के बारे में अनुसंधान किया है क्या आप वेदांत की विशेषता वेदांत में खास बात क्या है ये नहीं गाने का नाम नहीं है गाने का नाम वेदांत है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 आम और इसम दोनों में दिलचस्पी न होने से जिस ज्ञान के स्वरूप का अनुसंधान होता है ये राष्ट्रीय खास का उसमें नए नए कहते नहीं हैं संति है। तो को रोने से ईश्वर नहीं मिलता है ने से भी ईश्वर नहीं मिल तो भाई मेरे मूल तत्व को यदि पकड़ना है तो आप सजग भी सभी की जो है ना चाहे जो खा लिया चाहे जो पी लिया चाहे जो कर लिया चाहे जो उठा है जिनकी ओर से अपनी रुचि अपने परिषद की उठाने पड़े नहीं तो दुनिया में चोर तो चोरी करते हैं वे विचारी देश तैयार करते हैं शराबी शराब पीते हैं युवा को सब करने वाले आदर्श मिल जाएंगे ये आदर्श नहीं युआई का आदर्श युवा खेलने वाला है शराबी का आदर्श शराब पीने वाला है और दो तो का तो आदर्श सबसे बड़ा डाकू है कोई भी कोई आपके आगे चलने वाला न और आप अपनी रुचि के अनुसार उसके पीछे करेंगे को सत्य ज्ञान का जो सत्य स्वरूप है उसको पकड़ना पड़ेगा तो इस शरीर में जो जीवात्मा है वो प्या है जो शुद्ध ज्ञान है जिसमें ज्ञा का और ज्ञेय का प्रयोग नहीं है उसी को जब हम शरीर में बैठ करके शरीर की उशाली से शरीर का तकिया लगा के उपाधि माने हो उपाधि माने क्या होता है तो उपाधि माने उपधान जैसे हमारा सिर ऊंचा हुआ जा रहा है ना एक दूसरे तकिया लगा दिया तो लेबेल में आ गया बराबर हो गया तकिया भी ऊंचा करने के लिए नहीं देते जब करवट सोते हैं तो ये टंका होता है ज्यादा उनका और सिर होता है थोड़ा तो वो लटकता है तो लटकता है तो तकलीफ होती है क्योंकि लगते नहीं इसके लिए सिर के नीचे कोई ऐसी लगा दिया बराबर हो गया उसको उपधान बोलते हैं संस्कृत में उपधान उपधान माने भेद तकिया उपासमें संगति नहीं रखती है हमारे ज्ञान के भेदे में है ये भेद नहीं आता है तब तो तो क्या करना चाहिए बोले आओ अंतकरण के द्वारा अंतकरण सहित अंतकरण का चश्मा लगा के ये अंतकरण का चश्मा लगा करके देखा जाता है और वो किसी का शिष्ट होता है किसी का भ्रष्ट होता है हमने कहा इस आदमी ये आदमी करता समझा न में भी स्नान करके संध्या करता है गर्मी में भी करता है ठंड में भी करता है है अपने सख्त करके भी अपने नियम धर्म का पालन करता है चले अरे महाराज आप चाहते लोगों को ठगने के लिए भी करता हूँ हाँ तो मानता है लेकिन 500 सौ पांच रुपया लेकर कपड़ा पहनता है तो बेचारा अदरस मानता है दूसरे बोलता है, पांच सौ रुपए का गज का कपड़ा है वो अपने नियम में निष्ठावान है ये तो देखो ये देखो वो अपने नियम में अपने नियम में कितना निष्ठावान है लोग हंसते हैं तो हंसते हैं लोग रोते हैं तो रो में उसके नाम पर जिनका रोने का स्वभाव है रोए बिना नहीं रहते जिनका हंसने का स्वभाव है वो हंसे बिना नहीं रहेंगे, जिनका सुटल निकालने का स्वभाव है वो सुटल निकाले बिना और हाथ की का अपनी इच्छा को भुगत वासवा दे और अपनी राष्ठा में सब सामगते हो आप यदि धर्म का पालन करते हैं तो आप अपने धर्म में निष्ठावान होकर बड़ाते बड़ा तक कह सकते हैं आप यदि भगवान की भक्ति करते हैं तो बड़े से बड़े दुश्मन में भी शेर में भी साथ में भी भगवान को देख सकते और आप यदि अपने इस ब्रह्म का अनुभव करते हैं तो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी ये हमारे आत्मा का एक रूप है ये अनुभव कर सकते हैं आपकी निष्ठा में ये सामर्थ्य है कि संसार की समग्र परिस्थिति का आपकी निष्ठा सामना करे हो न ब्रह्म कामना करता है न ईश्वर न धर्म धर्म रक्षा करने के लिए नहीं आता है ईश्वर भी नहीं आता है ब्रह्म भी नहीं आता है जो धर्म के प्रति ईश्वर के प्रति ब्रह्म के प्रति अपने हृदय में निष्ठा है और वो निष्ठा दे करते हो चंडी बन जाते महाभ्रति दुर्ग निष्ठा रक्षा करते है ईश्वर समदरती है क्रह्म है धर्म जड़ है ईश्वर समदरती है क्रम है परंतु हमारी निष्ठा शक्ति है महिमान निष्ठा की है ब्रह्म की नहीं ईश्वर की नहीं चाहे कुछ हो जाए हम इसको नहीं फोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे एक कदम ना हटने का नाम था जहां हम खड़े हैं वहां से एक कदम आगे पीछे दाएं बाएं नहीं हटेंगे इसका नाम है स्था स्था स्था गति निवृत्त है हिल नहीं है चाहे खुश हो जाए हिल नहीं, नहीं है और नितरान स्था निष्ठान पूरी तरह से अपने स्वरूप में दरिश्मा इसका नाम होता है निष्ठा तो ये जो आपके शरीर में जगमन जग मन जो कि जल रही है मान जो देखने वाला है जो आपसे देखता है कान से सुनता है जीत से चढ़ता है तो जो वो जो देने क्षति रणती राम वो जो चेतन ज्ञान स्वरूप है है तो ना? वो कौन है अरे बाबा जो संपूर्ण सृष्टि में परमेश्वर है और जो सृष्टि के अभाव से उपलक्षित क्रम है ये सब सब सब भी ऐसे ही है वो तो, तो समझाने के लिए एक तरीका है बदलने वाली चीज में सब की गिनती कभी नहीं हो सकती सब की गिनती नहीं हो सकती कभी वो तो अनेक है कतरे हैं कतरे वो तो है वो तो युद्ध है तो बोले हर युद्ध में जो है वो ईश्वर तो नहीं बाबा दुझ में जो एक सत है उसको जरा हो युद्ध कभी बनता है कभी बिगड़ता है कभी बदलता है आप दुझ माने जैसे परमाणु जैसे कतरे जैसे काम कई दुझ को एक मिला करके कुल बनता है उसको सब कहता है परमेश्वर जो है वो कई चीजों को मिलाकर के बना हुआ कुल नहीं है तो सब नहीं है इसलिए एक बार परमात्मा को जानने के लिए सब को काटना पड़ता है और सब में कोट इकोट ब्रह्मांड भी काटने पड़ते हैं और कोट इकोटी ब्रह्मांड के मालिक भी काटने पड़ते हैं सब ये तो सूरा का सूर का मार्ग है ये खाला का घर नहीं है। कहा तो को ऐसे दीपावती करने के लिए तो हो है दीपावती करने का नाम वेदान नहीं होता है क्योंकि तो, तो, तो तुम्हारे हृदय में खड़कन चलती है मालूम है। तो सांस के साथ होते हैं जैसे तो सांप की खड़क होती है उसको तो मशीन से पकड़ लेते हैं वैसे तो ज्ञान तो की ही फड़कन होती है है, चुर। एक साधु से किसी ने पूछा था कि महाराज ईश्वर कैसा? है तो उन्होंने कहा तुम कभी तान पकाते हो तो जो खुदकती है सुधर उधर सुधर उधर सुधर उधर खुदकते हैं ये ईश्वर जो खुदर उधर खुदर उधर खुदकता है ना उसकी एक एक खुदकन का नाम ब्रह्मांड होता है उसकी एक एक गुदगन तो का नाम जीव होता है ईश्वर की मौज जीव के रूप में ईश्वर की मौत संसार के रूप में माने सड़क लहर समुद्र की लहर लीला विलास तो उसको तो हैं उल्लास घोलते हैं उल्लास विलास उल्लास स्पर्श जड़क घूम रहा है परमेश्वर हमारा एक पैसा हो और सुनता रहता हो हमारे साधु बात करते हैं तो ऐसे ऐसे सुनते तो ईश्वर कभी मौज में जब घूमता है तब तो उसकी घूमन बाहर से ये दुनिया बनी है उस धूमन में क्या है वो असली चीज है ना वो भ्रम है वो करना पाए पूना तो कालिक है तरंग तो कालिक है और स्पन तो कालिक है उस स्पंद में जो निष्पन्ध है उसका नाम परमात्मा तो मुझको क्या कुछ कूड़े बंदे मैं तो तेरे कर एक ने पूछा साई जब साल में चावल में नमक डालना होता है सब और आप हाथ में नमक उठाते हैं कोई आवाज आती है कि इतना डालना चीज है तो आवाज कितनी है जानते हो अरे उससे नमक अलग है हल्दी अलग है मसाला अलग है दान अलग है चावल अलग है डालना अलग अलग है डालने का संकल्प अलग है। का अलग है उसके भीतर कौन हाँ हाँ जना भाई जाना। बात बनाने का नाम देता हूँ थोड़े जाओ गहराई में लौटना करता है हो तुम बाहर बाहर चले गए हो बाजार में हार रहे हो दुकान दुकान पर हार रहे हो महाराइयों में आना बोलते हैं दुकान दुकान में हार रहे हो यहाँ एयर कंडीशन दुकान है थोड़ी देर और बैठ जाओ यहाँ कोका कोला पीने पीने को मच्छा है तो यहाँ थोड़ी देर और बैठ कर। बस बात देख लो, खाली हो जाएगा हैत् थोड़ी बैठा है ये हारने की हमारा जो मन है हमारी जो बुद्धि है हमारी जो बुद्धि है आ, उसको कोहोरे की तरह जगह जगह हारने का अभ्यास हो गया जरा गहराई से भीतर एक बार अपने में अपने घर में अपने आप में आ जा वहाँ तुम्हारे जीवात्मा के रूप से एक जगभ जूत जल रही है प्रेषितम मना मंत्र कौन देता है कान से कौन सुनता है से कौन बोलता है वह तो जीवे न आत्मा न अनुप्रवृत्य तत्वा तो सदैव हर प्रावेशक उसी ने अपने पुस्तक रूप में बनाया और वही जीवात्मा के रूप में प्रविष्ट हुआ ये अनेक चलना उपाधि की दृष्टि से है प्रविष्ट करना उपाधि की दृष्टि से है तो इसी से कोई कोई कहते हैं प्रतिबिंबित है कोई कोई कहते हैं अवच्छन्न कोई कोई कहते हैं आभास में दान का सबकी प्रक्रिया अपनी अपनी एक उसमें भी ऐसा है कि एक प्रक्रिया के अनुसार विचार करके आप परमात्मा में स्थित हो जाओ और थोड़ी उसकी थोड़ी उसकी थोड़ी, थोड़ी, थोड़ी उसकी लेके किचड़ी पढ़ाओगे कुछ और बुद्धि जो है उसमें गड़बड़ा आ जाती है आप हाथ है कि और छेद है कि प्रतिबिंब है किस दृष्टि ये विज्ञान में को उसमें चैतन्य प्रतिबिंबित हुआ है और विज्ञान विद्यालय को प्रतिबिंबित चैतन्य जो है वो पापी बनता है प्रयासमा बनता है आता है जाता है वो प्रतिबिंबित चैतन्य का काम है तो बोले प्रतिबिंब से भी काम होता है क्या वो तो बहुत बढ़िया बात है की रामायण में एक कथा है वो जब भगवान जी महाराज समुद्र पार कर रहे थे सीता जी को खोजने के लिए वो चिंता से उड़े जिस सिंह से नहीं वो जहाँ समुद्र के धीरे बैठे थे वहां से छलाक मारी समुद्र पर से गुजरे और उधर जाके जनता की तरफ रखे तो रास्ते में एक क्या घटना घटित हुई हनुमान जी की जो परखानी समुद्र में पड़ती थी उसको किसी ने पकड़ लिया छाया छाया गिराया बच्चों की राहुल की हाँ जो तो रहती थी समुद्र में उसने हनुमान जी की छाया पकड़ ली और हनुमान जी की गति अवत हो गई छाया पकड़ने तो से गति कैसे है। अरे औ रुपये तरफाएं अब समुद्र में हवाई जहाज की तो करती है और कोई कथाई पकड़ ले और हवाई जहाज का उड़ना बंद हो जाए तो नहीं तो देखने में नहीं आता है अद्भुत विचार दाम हनुमान जी का प्रतिदिन पकड़ा गया और हनुमान जी की गति रुक गई पकड़ने वाली राष्ट्रपति ये जो चैतन्य है ना इसका प्रतिबिंब करता है अंतकरण अंकर्ण अपनी वार्थना के अनुसार प्रतिबिंब को दिलाता है इधर तो उधर ले जाता है और चैतन्य राम जो है वो इतने बोले वाले इतने सीधे ताले अपने को कतरा हुआ समझ जाए ये प्रतिबिंब राम में दृष्टान्त है हमारे एक मित्र हैं उन्होंने छाया पूर्व सिद्ध किया था छाया पुरुष आप लोगों ने शायद नाम सुना हो छाया पुरुष का सिद्ध किया था इस पीछे ने अपनी परखाई दिखती है ना उसकी एक विधि है उसको वहां से हटाते हैं और पेड़ हुकुम देते हैं ये करो ऐसे हट जाओ ऐसे देरी हो जाओ सो जाओ जाओ जट बैठ जाओ यहाँ पे जाओ और जा। वहां जा। से लौट जाओ छाया में चेतना को भर देते हैं वो आदमी जहाँ का कहा बैठा रहता है अपनी मानसिक चेतना को परछाई में भर देता है वो भी है हमारे मजेदार आदमी है अब उन्होंने छाया पुरुष से कहा जाते चाहो चीज दिया तब तक, तक किसी ने हमको एक कतम कर क्या हुआ क्या हुआ कौन था मारने वाला कौन था तो मारने वाले उनको लगा कि श्री कृष्ण ने एक शख्स मारा बोले कि तू तो मेरी भक्ति करने चला था। है? लगा था और अब छाया पुरुष से सीधे मनवाने लगा है मत हमारा भक्ति भक्ति है तो आप सभी छाया पुरुष के साथ करें की भक्ति कर दो चले ईश्वर की भक्ति करने और भूत प्रेत की साधना करने लगे मलिन एकदम मलिन मित्र हो एक बार हमारे एक मित्र को ये जो चलाते हैं ना सर चिंता ही प्लेट है प्लेन हाँ भूत विद्या हो फ्लैट विद्या भूत विद्या शौक हुआ तो महाराज ऐसी मानसिक शक्ति उन्होंने तो बता दी सके तो मैं तुम्हारी आत्मा बुलाता हूँ बैठे हुए मरे हुए कि नहीं तुम्हारी आत्मा बुलाता हूँ अब वो महाराज तुम्हारी आत्मा को बुलाया और स्वच्छर करने लेकिन जो तुम मन में था ना उनसे जो उनके मन में था तो देखा जाए टोटर तो में वो कोई आत्मा नहीं आती जो चक्र में बैठे हुए लोग होते हैं उनकी मानसिक शक्ति एक में मिल जाती है और उनमें से किसी को जितनी भी बात मालूम हो वो तो सब हमारी मानसिक शक्ति के साथ एक होकर उतर जाते हाँ हैं देखो आपको हम भी सुनाते क्या आत्मा कहाँ है प्रतिबिंब है की आभास है की अवक्षेप है की दृष्टि है अरे आपके हाँ दिल में एक सूरज चमक रहा है एक तारा चमक रहा है एक चंद्रमा चमक रहा है एक जगम्ग ज्योति फैल रही है वो ज्योति आखिर में आई चमहते हैं ये किसका प्रतिबंध है आस्था का चरम खुद खादी की तरह उसमें सासना का पानी भरा हुआ है हैं? उसमें जो सूर्य की रोशनी चमक रही है वो है किसकी वही इस प्राण को धारण करता है कि उसी का नाम जीव हूं सत्य हो त्यक हो अभावत हो भोगता और भोग कोई भोग कोई भोग रहा है कोई नहीं है धर्म तो में कर्ता की स्थिति कहां है उसके अनुसार धर्म का निर्णय होता है सर्ता कहां बैठ करके अपने कर्तव्य का निर्णय करता है और भोग का कहा बैठ के भोग रहा है आपको शायद ये रहस्य मालूम हो कि न हो तो हम ऐसा समझते हैं किसी को मालूम हो कि भोग ये भोग जितना होता है वो किसी इंद्रिय से नहीं होता और किसी चीज का भी नहीं न तो किसी चीज का भोग होता है और न तो किसी इंद्रिय से भोग होता है देखो तो ये संसारी लोगों के लिए तो रोग की समूची क्रिया मन के द्वारा होती है समूची की समूची दुख भी और सुख भोग तो सुख या कल होता है और दुख दुख मन में होता है दुख दुख किसी इंद्रिय को नहीं होता किसी चीज को नहीं होता आपके मकान को तो सुख सुख नहीं होता है आपके हृदय को सुख दुख नहीं होता है एक ही चीज हो जब हम समझते हैं कि हमारा दोस्त है तो उसको देखकर आप चलती है आप नहीं खिलती है मन खिलता है और उसका असर आप पर पड़ता है और यदि किसी कारण से समझ ले हैं कि हमारा दोस्त नहीं है दुश्मन है तो उसी को देखकर से आप सिकुल जाते हैं आप नहीं सिकूलती है मन सिकूरता है संसार में सुख और सुख का भोग सोलह आने मन से होता है हम ही भोगता है और हम ही उसको भोग बना करके भोगते हैं और दुश्मन बनाकर भोगे खुशी हो जाएंगे सुस्थ बनाकर हो गए और खुशी हो जाएंगे सुख और सुख में भोगता कहां से बना कहां आत्मा बंधन में नहीं है ओक्ता बंधा अपने स्वरूप के अज्ञान है अपने संस्कार के घेरे में तय होता है जोर से आगे आ रही रास्ता तय कर रहे तो बाबा ने कहा जो तो जहां खड़ा है वो बैठ रहा है बैठ आत्मस स्वराज तो बंद करके जब तक यहां भी चलती है तब तक स्नान कर लो तुलू और लगने जो हवा शरीर को और तुम बंद करो और बैठ से भगवान करो जय पूजे महाराजा और विरास के लौट बढ़े थे नए हवाई जहाज नए जहाज में गए तो नए पानी के जहाज में उन्होंने तो कहा जिस जहाज में मांस पटाया गया होगा उस जहाज में जिसमें जूआ खेला गया होगा जिसमें शराब किया गया होगा उसमें हम नहीं जाएंगे अंग्रेजों तो का आग्रह आके निकलना पड़ेगा तो उनको कोई नया जहाज बना हुआ तो वही के लिए सही इसी न तो अपने पूरी पर्तन के साथ पूरे पूरे दरवाजे के साथ गाय भी मिले गए भी मिले गए है न फल मिले गए फूल भी ले गए ठाकुर जी का मंदिर उसमें बना के दे गए हवाया तूफान तूफान का भोग कैसे होगा बता उन्होंने कहा देखो हम ठाकुर जी के मंदिर में बैठते हैं हम इतना दिवारी बंद कर देते हैं यदि जहाज डूब जाएगा तो हम तुम सब डूब जाएंगे ना? हमको कुछ खबर देने की जरूरत नहीं और जब यदि तूफान हट जाए और फिर सामान्य स्थिति आ जाए तो हमारी दीवार घट छका ना है ना हम निकले आएंगे और ऐसे तूफान का भोग ऐसे होता है एक महात्मा के पास हम लोग गए देश एक की गुट्वानी में दो बजे तक पांच मीट फैलन करके गए थे लोग वहाँ सुना सुख जाए तो इतना आ जाए फिर हाथ से हो आप बाहर का शीपो तो उधर आ जाए बाहर का देखो तो इधर आ जाए सुख दुख का समूह चा समूचा भोग मानसिक है न वो भौतिक है ना अंतरिय है, है लोग सिर कटाने में सुख समझते हैं एक दिपाही बंदूक के सामने अपनी शादी करते थे सुधीराम तो घोष और उनके तो साथी तो को हाथ तो जी की सजा हुई थी में मारे उनकी खुद चर्चा होती थी जी की सजावट होती तो उसके बाद 15-20 दिन बाकी था हो उसने उनका वजन बढ़ा बोले किया काला पानी की सजा होती तो उनको तकलीफ कर देते हो दस तीस बरस रहना पड़ता जिंदा रहते काली काले पानी में चंद्र पानी अब तो हम ंगे और फिर तुरंत पैदा होंगे और फिर स्वतंत्रता आंदोलन के लिए काम होंगे ये मानसिक भी होती है ना सर पड़ोसी की समन्वना आज हमारे देश में है देखना है जोर कितना बाजुए खाते में है तो रहता सर <laughs> करो जैसी तबन्ना अब हमारे दिन में है सर कटाना भी सुख का हेतु होता है भांसी की सजा भी सुख की हेतु होती है यदि हमारी मानसिक स्थिति ठीक हो और नहीं तो ये क्या कहेंगे ये क्या कहेंगे अरे हार हाय क्या हो जाएगा है और हमारी इज्जत हमारी प्रतिष्ठा हम कोंगा कम की आज प्लस हाय हाय करने से काम नहीं चलता है इसके लिए मनोबल आत्मबल की आवश्यकता होगी